ओम श्री परमात्मने नमः अथ दशम्याय श्रीभगवाच भूये महाबाह शिणु मे परम वच येहं प्रियमाणा वक्षा हित काम्य पदछेद भूये महाबाहो श्रीडुमे परम वच ये अहम प्रियमाय वक्षा हित काम्य अन्वय एव श महाबाहु हे महाबाहु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 हित काम्य हित की इच्छा से वक्षा कहूंगा न मे विदुसुरगड़ा प्रभव न महर्ष्य अहमादिर्देवा महर्षीणस पदछेद न नामे विदुह प्रभवम् सुरगढ़ प्रभव न महर्षय अहम आदि ही देवा महर्षीण अन्वय एवं शब्द मे मेरी प्रभवम् उत्पत्ति को अर्था लीला से प्रकट होने को न सुरगढ़ाह देवता लोग जानते हैं और न न महर्षय महर्षिजन ही विदुह जानते हैं ही क्योंकि अहम मैं सर्वशः सब प्रकार से देवानाम देवताओं का च और महर्षिणाम महर्षियों का भी आदि आदि कारण यो मजमनादीच वेत्ति लोकमहेश्वर असमूढ़ समु सर्वै प्रमुच्य पदछेद यजमनादी वेति लोकमहेश्वरसू सरषु सर्वपै प्रमुच्य अन्वय एव शब्द यो मजको अजमजन्मा अर्था वास्तवी जन्मरहितनादीमना और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 बुद्धिजानम संोह क्षमा सत्यम दम श्रम सुखम दुखम भव भाव भय चाभयम चद्छेद बुद्धि असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः श्रमः भवः अभावः सुखम दुखम भव अयम चय अतुष्टि तपोदान यशोयशी भावूता मत पृथ्वी पदछेद अहिंसा समता दान यश अयश होती भावा भूता मत् पृथक अन्वय निश्चय करने की शक्ति ज्ञान यथार्थ ज्ञान असमोहः असमूढ़ता क्षमा क्षमा सत्यम सत्य दम इंद्रियों का वश में वश्मीकरण श्रम मन का निग्रह एवं तथा सुखम दुखम सुख दुःख भव अभावः उत्पत्ति प्रलय च और भयम् अभयम् भय अभय च तथा अहिंसा अहिंसा समता समता तुष्टि संतोष तपह, तप तप दान दान कीर्ति और अयश अपकीर्ति एवं ऐसे ये भूतानाम प्राणियों के पृथ्विधा नाना प्रकार के भावाह, भाव भाव मत्त एव एवं भवंती होते हैं महर्षय सप्तपूर्व चारो मनथा मद्भावा मानसा जाता लोक इमाह इमा प्रज पदछेद महर्ष्य सप्तू चर मनव तथा मद्भान जाता हा। लोके इमाह शब्द सप्त महर्षयः महर्षय जन चर चार उनसे भी पूर्वे पूर्व होने वाले सनकादि तथा तथा मनव स्वयंभुव आदि चौदह मनु ये मदभावाह मुझ में भाव वाले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 युज्यते पेन युज्य संशय पदछेद विभूति मम यकंपन योग्य संशय अन्वय शब्दार्थ जो पुरुष मम मेरी एताम इस रूप विभूति को और एताभूति योग शक्ति को तत्वतः तत्वतत्वसी वेति जानता है स वह अविकपन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 भजन्ते भजंते मूध भावसमता अहम् अहम सर्व प्रभव मत्सव प्रवर्तते इति भजन्ते मजन्ते मुधा भावसमता अन्वय शब्दार्थः अहम, मैं वासुदेव ही सर्वस्य संपूर्ण जगत की प्रभव उत्पत्ति का कारण हूँ और मत्त मुझसे ही सर्वम सब जगत प्रवर्तते चेष्टा करता है इति इस प्रकार मत्वा समझकर भाव भावन्विता श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुधा बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही भजन्ते, निरंतर भजते हैं मच्चिता मद्दतप्राणा बोधयत परस्पर कथयत माम म्यम तोष्य रमानी पदछेद मच्चिता मदगतप्राणा बोधयता परस्परम कथयता अन्वय एव शब्द मच्चिता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 भजतापूर्वक ददा बुद्धिगम तम येन मामुपयान्ति ते पदछेदजताीवक दी बुद्धिओगम तम माम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 तत्वज्ञान रूप योग तत्वानूपयोग दूँ येन जिससे ते वे मुझको ही उपयानी प्राप्त होती हैं तेवाकंपाथम अहम ज्ञानजम तम नाश्यामत्म भावस्थो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 दीपक के द्वारा नाशियामी नष्ट कर देता हूँ अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भाशत दिव्यम आदिदेव विभु परेद परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भवान्न पोरुषम शाश्वत दिव्यं आदिदेव विभु आहुस्ता मृषय सर्वे देवर्षिदा अशी तो व्यास स्वयच मे पदछेद आहुस्ता सर्वे दीवर्षि नारदह तथा असीतह देवलह व्यासह स्वयं च एव ब्रवीष में अन्वये आप परम, परम परम ब्रह्म ब्रह्म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 महर्षि व्यास भी कहते हैं क्या और स्वयं स्वयं आप एवं भी मे मेरे प्रति ब्रवीषि कहते हैं सर्वेतदृत मे यदसी केशव न ही ते व्यक्तिम विदुर देवा न इतत दानवा पदछेद मे यदसी केशव ने भगवन्व्यक्तिदूह देवा न दानवा अन्वये शब्द केशव हे केशव य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 अपने से आत्मा अपने को जानती हैं वक्तूर्मर्हश्य शेषेण दिव्या हात्मिभूत याभूतिर्लोकान इमस् व्याप्य पदछेद वक्त अर्सी अशेषेणा दिव्यात्मूत या विभूतिमा व्याप्यतिसी अन्वय एव उन दिव्याह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 लोको को व्याप्य व्याप्त करके तिष्ठसि स्थित हैं कम योगी सदा पिचितुच भाव भगवन् भगवन्मया पदछेद कथम विद्याम योगीन्दाचित कू चिंत असी भगवन्मया अन्वय एव शीन्े योग अहम् मैं कथम् किस प्रकार सदा निरंतर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 योगम विभूतिम मनो योग कथय योगम विभूतिम मृत पदछेदन भूय कथय तीह ृणवतात नस् मे अमृत अन्वये शब्द जनार्दन हे जनादन आत्मन अपनी योग शक्ति को योगम योगशक्तिको चौर्भूति विभूतिको भूय फिर भी विस्तरेण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 बनी ही रहती है श्री भगवाच हंत ते कथ्यामी दिव्यात्म विभूत प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नो विस्तरष मे पदछेद हंत ते कथ्या दिव्या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 ज्योतिषा रविंशु मरीचिमरुता नक्षणा शशी पदछेद आदिनाष्णु ज्योतिषा रवि अंशुन मरीचिम मस् अहम् शशी अन्वय एवं शब्दाथ अहम् मैं आदित्या अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु विष्णु और ज्योतिषा ज्योतियों में अंशुमान किरणों वाला रवि सूर्य अस्मि हूँ तथा अहम् मैं मरुता उंचास्वायुदेवताओं का मरीचि तेज और नक्षत्राण नक्षत्रों का शशि अधिपति चंद्रमा अस्मि हूँ वेदादस्मे वे देवास्म वासव इंद्रिया मन भूता भूताेतना पदछेद वेदा अस्मि वेद अस्वानांद्रिया मन भूता नाम चेतना अन्वय एव शब्द वेदना वेदो मे मवेद साम सामवेद अस्मि हूँ देवानाम देवो में वासवह इंद्र अस्मि हूँ इंद्रियाणाम इंद्रियों में मनह मन अस्मि अस्म हूँ और भूतानाम भूतप्राणियों की चेतना चेतना जीवनी शक्ति अस्मि चेतनार्था जीवनीशक्तिद्राण शंकर विषो यक्षरक्ष वसूना पावकस्मे मेरु शिखिरीडाह पदछेद्राण अस्मि शंकर ची विशरक्षसा वसूना पावक अस् मेरु शिखिरीडा अहम अन्वय एकादश रुद्रोमि मे शंकर अस्मि हूँ और यक्ष यक्षरक्षसा यक्ष तथा राक्षसों में वित्तेश धन का स्वामी कुबेर कुबेरहू अहम मैं वसूना आठ वसुओं में पावक अस्मि हूँ च और शिखरीम वाले पर्वतों में मेरु सुमेरु पर्वत मे मेरु सुमेरुर्वत मुख्यम विधि पाथ बृहस्पति सेनानीम स्कंद सरसास्म सागर हैद्छेद मुख्यमं विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी अहम स्कंदंस्गर पुरोहितों पुरो में पुरोम मुखिया बृहस्पति बृहस्पति माम मुझको विद्धि जान पार्थ हे पार्थ अहम मैं सेनानीनाम सेनापतियों में स्कंदकंद अर्थात कार्तिकेय स्वामी च और सरसाम जलाशयों में सागर समुद्र अस् महर्षीणा भृगुरह गिरामस्मेम्क्षर यज्ञा जप यज्ञों स्थावराण हिमाल अहम् महर्षीणु अस्मि एकम् अक्षर यज्ञा जप य अस्म स्थावरा हिमाल अन्वय शब्दा अहम्, मैं, महर्षिण महर्षियों में भृगु और, गिराम, शब्दों में, एकम्, एक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 अश्वत्थाण देर्षीण चारद गवा चरथ सिद्छेद अश्वत्थाण दषिणा चारद गवां चित्ररथ सिद्धा कपिल मुनि अन्वय शब्दाथक्षाण में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष देवषीण देवर्षियों में नारद नारद मुनि गर्वा गंधर्व मे चित्ररथ चित्ररथ सिंधो मे कपिल कपिल मुनि मुनि अस् उचह विद्धि माम मृतोद्भव गजेन््राण नदचेद उच्च स्रवसम अश्वाद्धि नराधिपम् गजेन्द्राण नमय शब्दार्थः अश्वाना घोड़ों में अमृतोदभवम अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च स्रवस उच्च्रवा नामक घोड़ा गजेन्द्राण नाम, हाथियों में ऐरावतम ऐरावत नामक हाथी च और नाण मनुष्यो मे नमं राजा विद्धि जान आयुधा वज्रम धेनूना कामधू प्रजन्श्चास्ंदर्प सर्पाणास्वा वासुकि पदछेद आयुधा अहं वज्रम धेनूस्म कामु प्रजन ची कंदर्प सर्पाणस्सुक अन्वय एव श अहम् मैं आयुधानाम् शस्त्रोमे वज्रम वज्र और धेनुनाम गोमी कामधु कामधेनुअस्म शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कंदर्पह, कामदेव अस्मि और कंदर्प कामदेवस्र् सर्पोमी वासुक वासुकी, वासुकी अस्मि चास्मी पित्रीडा वरुण यादसमहम पितृा मयस्मी यम संयमतामहम च अनत चीना वरुण यादसाम अहम पितृण अर्यमा चमी यम संयमता शब्दाथ अह मय नागा नागौन शेषनांगाद का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 दैत्याल कलयताह मृगा मृगेन्द्रह वैनतेय च पक्षिणय अहम् अहम मयि दैत्याो मे प्रहलाद प्रहलाद और कलयता गणना करने वालों का काल अस्मी हूँ तथा मृगा पशुओं में मृगेन्द्र मृगराज सिंह च और पक्षीण पक्षियों में अहम् मैं वैनतेय गरुड़ अस्मि Hmm. पवन पौता शस्त्रता झाड़ा मकरसोतस्नवी परेद अस्मि पौतामस्त्र भृताम अहम झाड़ा मकर अस्मि अस्म स्रोतसास्मी जाह्नवी अन्वय शब्दाथ अह मै वालों में पवन वायु और शस्त्रता शस्त्रियों में अस्मि अस्मी तथा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 विद्यादता पदछेद सर्गा अंत मध्यम एव चहम अर्जुन अध्यात्म वाद प्रवदता अहम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 अन्वय एवं शब्द अहम मैं अक्षराण अक्षरों में अकार, अकार और सामासिकस्य समासोमि सामिकसो में द्वंद नामक द्वंद्वनामक अस्मि अस्में अक्षयः अक्षय काल हा? काल अर्थात काल का भी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 कीर्तिशरवाक्च नारीण स्मृति धृति क्षमा अहम् मृत्यो च भविष्यताम् उद्भव चविष्यता कीर्तिवाक्च नारीण स्मृति मेधा धृति क्षमा अन्वय एवं शब्दार्थ अहम मैं सर्वहर शबका नाश करने वाला मृत्यु च और भविष्यताम उत्पन्न होने वालों का उद्भवः उत्पत्ति हेतु हूँ च तथा नारिणाम स्त्रियो मेंति कीर्ति स्त्रिश्री वाक् वाक् स्मृति स्मृति मेधा मेधा धृति धृति च और क्षमा क्षमास्मी हूँ बृहत्सा तथा सामना गायत्री छंदम मसाग शीर्षम ऋतूना कुसुम पदछेद बृहत्सा तथा सामनाम गायत्री छंदम अहम मार्ग शीर्ष अहम रीतु नाम ऋतूना कुसुम अन्वय शब्दाथ तथा तथा सामनाम गायन करने योग्य योग्यश्रुतियों में अहम मैं बृहत्सा बृहत्सा और छंदसाम, छंदों में गायत्री गायत्री छंदूँ तथा मासानाम महीनों में मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहायण और ऋतूना ऋतुओं में कुसुमाकर वसंत अहम मैं अस्मि हूँ जयोस्मि ोतम तेजस क्षलता तेजस्तेजस्वीनाहम जमी व्यवसास्व सत्व समहम परेद द्योतम क्षयतामस्ज अहम् जय अस्मी व्यवसाय अस्म सत्वता सत्व शब्दाथ अहम मैं छलयता छल करने वालों में द्योतम युवा और तेजस्वीना प्रभावशाली पुरुषों का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 वताम, सात्विक पुरुषों का सात्विक अस्मि नाम सत्व सात् अस्मी वृषणीना वासुदेवस्मी पांडवाना धनंजय मुनीनाह व्यास कवीनाषणक पदछेद वृषणनाम वासुदेव अस् पांडवाना धनजय मुनी अहम व्यास कवीना उषण कवि अन्वय शब्द वृषणीना वृषण वंश्योमी वासुदेव वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा पांडवाना पांडवों में धनंजय धनंजय अर्थ तो मुनी नाम, मुनियों में व्यासह, व्यास वेदव्यास और कवीनाम कवियों में ऊषणा शुक्राचार्य कवि कवि अभी अहम मस्डोदमयता नीतिरिगीषता मौन चैस गुहयाना ज्ञान ज्ञानवतामहम पदछेद दंड अस्मि नीति जिगीषता मौनम्चे अस् गुहयाना ज्ञानम ज्ञानवतावय शब्दाथ दमयता दमन करने वालों का दंड दंड अर्थात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 ज्ञानवा ज्ञानम तत्व अहम मैं एव ही अस्मी हूँ यापी सर्वूता बीज तदहर्जुन न तदस्ति यत्स्यात् भूत चराचरम् अपि पदछेद यूताह अर्जुन न तत् अस्ति विना तत्ति मैया भूत चराचर अन्वय और अर्जुन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 कोई भी भूतम् भूत न नहीं अस्ति है यत जो मया मुझसे विना रहित हो सो नास्म दिव्या विभूती नाम, नाम परप तु द्देश प्रोक्त विभूतिर्स्तरो मैया पदछेद न अन्तः अस्ति मम अस्म दिव्याप तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूति विस्तरः मैयान्वय एवं शब्दार्थः परंतप हे परंतप मम मेरी दिव्या नाम दिव्य विभूतीना विभूतियों का अंत अंत न नहीं अस्ति है मैया मैने अपनी विभूते विभूतियों का एश यह विस्तर विस्तार तू तो तेरे लिए उद्देश्यत एक देश से अर्थात संक्षेप से प्रोक्त कहा है श्री विभूतिमत्सत्व श्रीमदुर्जितमेव संभवम् तत्व मम तेजोंशसंभव पदछेद यभूतिमत सीमत ऊर्जितमे वत ततवावगछ मम तेजोश संभव अन्वशब्दार्थ यत् जो यत् जो यो एवं विभूतिमत कांति युक्त वा और ऊर्जित शक्ति युक्त सत्व वस्तु है तत् उस तत् उसको तत्को मम मेरे तेजोश एव तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति अवगछ जान अथवा बहुन कि ज्ञातेन तवाजुन विष्टभ्याहमीदत्मांशन स्थित जगत् पदछेद अथवा बहुना एक किन तव अर्जुन विष्टभ्यहमदत्म एकांशन एक स्थित जगत अनवय शब्दार्थ अथवा अथवा अर्जुन हे अर्जुन एतेन इस बहुना बहुत ज्ञातेन जाननी से तो तेरा किम क्या प्रयोजन है अहम मैं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 उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद विभूतिम दशमोध्याय